नमस्कार मैं हूं निर्देशक शशांकाली भाभी जी घर पे हैं से और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 एफएम आज हम लोग मुंबई में पहुंचे हैं जहां पर खास हम लोग सभी एक्टर से मिलने की एक हमारी जुनून था दो तीन घंटे से हम वेट कर रहे थे और अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर भाभी जी घर पर है इस सेट पर और हम हमारे सर से तिवारी जी से ही बात करवा देता हूँ मैं आपकी <laughs> सर कैसे हैं आप जी हाँ मैं रेडियो मधुबन के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ और बड़ी खुशी है कि मतलब यहाँ ये लोग आए हैं और हम लोग इनसे मुखातिब हो रहे हैं जी सर अभी जो शूट कर रहे हैं आप उसमें कैसा फील कर रहे हैं किस तरह की कि आप अपनी तैयारी करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप इन चीज़ों को कर रहे हैं जी हाँ ये हमारा पांचवा साल चल रहा है और मार्च में हम लोग पूरे पाँच साल कम्प्लीट कर लेंगे हज़ार एपिसोड भी पूरे हो गए लगभग तेरह एपिसोड के करीब होने वाले हैं अभी तो तैयारी अब इतनी नहीं करनी पड़ती क्योंकि आदत हो गई है कैरेक्टर जो है रवा हो गया है अभी जो है बस जो लिख के आता है उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं एंजॉय करके करते हैं सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लिखा इतना अच्छा आता है हाँ। मनोज संतोषी शाह बाली और हमारे जो संजय कोहली साहब प्रोड्यूसर हैं वो सब मिलकर जो है हर्षदा जी, जी। ये सब मिल जो है इसके कहानी रचते हैं और फिर उससे जो है बखूबी अंजाम देने की हम कोशिश करते हैं और मैं चाहूँगा कि राजस्थान गुजरात वाले लाइव सुन रहे हैं और पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ अभी डायरेक्ट जा रही है तो मैं चाहूँगा कि उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्योंकि जब हंसाने के काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज होता है कोई भी सीरियल में देखा जाता है कि वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक मैसेज को किया जाता है जी हाँ तो मैं चाहूँगा कि कोई अच्छा मैसेज हमारे तो मैसेज यही है कि आप जो है वो रेडियो मधुमन के माध्यम से और भी अच्छे अच्छे कलाकारों को सुने उनकी उनके विचार जाने क्योंकि अभी जो है अचानक से रेडियो भी एक तरह से फिर से सुर्खियों में आ गया एक समय था जब हम रेडियो सुना करते थे टेलीविज़न की दुनिया नहीं थी फिर टेलीविज़न की दुनिया में आगे से रेडियो थोड़ा सा धूमिल पड़ गया लेकिन उसके बाद जो है फिर से एक बार जो है ये क्रांति उठी है जिसमें बहुत सारे रेडियो के लोग सामने आए हैं अमीन सियानी साहब भी दोबारा से आए थे बीच में तो वापिस आए थे जो कि बड़ी खूब बड़ी अच्छी बात थी हम तो उन्हें इतने पुराने समय से सुनते आ रहे थे तो ये जो क्रांति है इसमें हमें साथ देना है क्योंकि इसमें बहुत सारे श्रोता जुड़ेंगे दर्शक तो टी से जुड़े हैं श्रोता जुड़ेंगे नए नए कलाकारों का आगमन होगा जिनकी जो आवाज़ के धनी है तो यही है कि भाभी जी घर पर है सीरियल देखते रहिए हज़ार एपिसोड तक आपने साथ दिया है अब जो है हजारों एपिसोड तक साथ दीजिए क्या बात है क्या बात है और मैं चाहूँगा कि कुछ जो एक इंसिडेंट के डायलॉग्स वगैरह थोड़ा हमारे को से होता हूँ आनंद उठा रहे हो आ, वैसे तो को स्टार सामने होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता अंगूरी होती तो या भाभी जी होती तो हम कहते कि क्या अच्छा कर रही हो पगड़ी हम तो घुइया अच्छा छील रहे तो ठीक है फिर घुइया ही छीलो <laughs> जी बहुत ही अच्छा और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में परिवार के बारे में जी मेरा नाम जो है रोहिताश व गौड़ है ये थोड़ा सा मतलब कठिन नाम है जो आजकल नहीं रखा जाता <laughs> तो आजकल तो बड़े ही जैसे पॉपी नेम रखने की कोशिश की जाती है तो मैं बेसिकली थिएटर बैकग्राउंड से हूँ रंगमंच का बैकग्राउंड मेरा रहा है मेरे पिता सुदर्शन गौड़ उन्होंने 1955 में शिमला में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम अखिल भारतीय कलाकार संघ ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला है जिसके तहत ड्रामा फेस्टिवल्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं 1955 में मेरे फादर ने शुरू किया था जो आज भी हम लोग करते हैं क्यों? तो यहाँ से आप ये कह लीजिए अभी ने मुझे विरासत में मिला तो ये एक अच्छी बात होगी फिर उसके बाद मेरा सफ़र जो है 1986 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हिमाचल प्रदेश से मेरा शिमला से सिलेक्शन हुआ तीन साल वहाँ फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में छः साल उसके बाद 97 में फिर यहाँ पर हम लोग आए तब तक सैटेलाइट चैनल्स खुल चुके थे जैसे जी टी आ गया था स्टार प्लस आ गया था तो उसमें काम की तादादियाँ थोड़ी सी ज़्यादा टी में बढ़ गई थी तो फिर हमारा सफ़र भी टी से ही शुरू हुआ बीच में हमने फिल्में भी की लेकिन टीवी में ज़्यादा व्यस्तता रही तो जिसमें लापतागंज एक सीरियल जो आपने देखा होगा शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर वो लगभग पाँच साल चला बहुत बेहतरीन सीरियल था उसके बाद फिर भाभी जी घर पर है इसके बाद पहले से डी वन के ज़माने की जर्नी है जिसमें वेद के पोते जय हनुमान और फिरदौस और कश्मीर टेररिज्म को लेकर जो कमीशन सीरियल होते थे वो सब तो ये सारी चीज़ों से गुजरते हुए भाभी जी घर पर तक का सफ़र है <laughs> तो लगातार दूसरा ये हिट है हमारा जी। पहले से लापतागंज बड़ा हिट हुआ बहुत पसंद किया गया अब भाभी जी घर पर है जो है वो तो और भी कुछ और ज़्यादा सुपर डूपर हिट है।, <laughs> है जी और मैं चाहूँगा कि जैसे आध्यात्मिक का ये चैनल है थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में आपके विचार थोड़ा जी बिल्कुल हमें तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब हम थे तो हमें ये ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती थी कि जो एक्टर होता है वो बहुत स्पिरिचुअल इंसान होता है तो उसे बहुत सारे एक तो धार्मिक होना चाहिए जितना वो प्योर सोल होगा उतना ही वो सोल को जो है अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर पाएगा क्योंकि वो कोरे कागज़ की तरह है जिस पर कोई भी रंग चढ़ सकता है तो पहले तो उसे खुद कोरा होना पड़ेगा उसकी सोल को प्योर होना बहुत ज़रूरी है तो ये एक तरह का अध्यात्मिक दर्शन है फ़िलोसफी या लाइफ की उसके बाद हमें कुछ योगा की एक्सरसाइजेज़ वगैरह कराई जाती थी जिसमें हलोम विलोल कपाल भारती ये सब तो हम शुरू से करते आए हैं भ्रामरी प्राणायाम क्योंकि एक्टर को कंसंट्रेशन के लिए इन सब चीज ध्यान योग हाँ इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो अध्यात्म का दर्शन का बाकायदा हमारे नाट्य शास्त्र में भी चैप्टर है पूरा के पूरा अगर आपने भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के विषय में जानकारी हो तो वो एक तरह का पूरा एक आध्यात्मिक ज्ञान एक्टर के लिए लोक धर्मी नाट्य धर्मी शैलियां जो शुरू हुई थी फोर्थ सेंचुरी बीसी में उस समय एक्टर की पूरी क्रिया क्रियां उसमें क्या खान पान होना चाहिए उनका और किस तरह का वस्त्र पहनने चाहिए किस तरह सोना चाहिए ये सब चीज़ों का जो है उसमें वर्णन है <laughs> तो एक तरह से <laughs> ये कह लीजिए कि एक्टर जो है खुद एक आध्यात्मिक प्राणी है उसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी कला पवित्र रहे और आगे बढ़े और एक बात आखिर मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपका हेल्थ टिप क्या है सुना है सुना ऐसे गुड सभी लोगों को नहीं गुड़ रैसी है कि हम सुबह जल्दी आसिफ भाई का तो खैर बहुत जबरदस्त है हाँ हाँ। वो तो उनको तो देखने से वो स्वीट सिक्सटीन ही लग रहे हैं आज भी हाँ और हम जो है थोड़ा सा सुबह का अपना बहुत ध्यान रखते हैं जल्दी उठते हैं और वॉकिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और ये जैसे मैंने भी यहाँ किया कि अलोम विलोम कपाल नहीं। भारती नहीं। और भ्रामरी प्राणायाम ये सब बहुत जुड़ा है आंवले का सेवन हम सब सुबह ज़रूर करते हैं ओके, ओके। जी हाँ उसका बकायदा शुद्ध आंवले का जो रस निकाल के उसमें एलोविरा मिला के हाँ। वो पीते हैं गिलास सुबह <laughs> और उसके बाद फिर अपनी क्रियाएँ शुरू होती है सारी ये मतलब बरसों से चल रहा है तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और एक्टर को ये करना ही चाहिए बहुत भारी वो मसल वसल बनाने वाली जो सलमान जी करते हैं वो, वो हमसे नहीं हो पाती क्योंकि हमें दर्दे हो जाती हैं उससे सही और ना ही वो हम करते हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोतागण भी सुनकर आनंद उठा रहे होंगे बहुत ही खुशी हो रहा होगा क्योंकि रेडियो के माध्यम से खास बाबू घर पर है इस सीरियल के विशेष एक्टर और बहुत ही सुंदर इनका जो है मेन लीड रोल रहता है और तिवारी जी घर पर है तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में तो होगा ही आपको पूरा आप सीरियल याद आ रहा होगा और मैं जाते जाते यही कहूंगा कि आ, कभी कभी हम लोग जैसे कोई चीज़ बहुत समय करते हैं तो बोर हो जाते हैं या अनकंफर्ट फील करते हैं तो ऐसा कुछ हुआ तो आपको कैसे आप उसको रिवाइव करते हैं हाँ इसमें एक सबसे अच्छी बात सीरियल में क्या है कि इसमें क्योंकि कहानियाँ सिर्फ पाँच पाँच एपिसोड की होती हैं अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा सीरियल होता तब हम ज़रूर उसमें बोर हो जाते एक तरह से जो है वो थोड़ी एक मोनोटोनस चीज़ आ जाती फिर लगता कि यार आप कुछ और करते हैं लेकिन इसमें कहानियाँ हर दौर में बदलती रहती हैं और कई बार हम कुछ स्टोरीज़ में अलग अलग रोल भी करते हैं जैसे अभी जो है हमने शोले की का एक रीमेक किया जिसका नाम था छोले तो हमने जो था वो एक अलग किरदार निभाया तिवारी से अलग अभी हमने पिछली कहानी की वो नवाबों की लाइफ पे थी हमने नवाब साहब का रोल किया तो इसमें बहुत वेरिएशन हैं इस पूरे सीरियल में बहुत वेरिएशन है तो उस नहीं। नहीं। उस वेरिएशन की वजह से जो है एक चीज बहुत अच्छी होती है कि हमें जो है वो अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिलता है और अलग अलग चीज़ों को करने की वजह से हम मोनोटोनस नहीं हो पाते हमेशा लगता है कि अब नया नया कुछ कुछ करना है कई बार हम औरत भी बने लड़कियां भी बन जाते हैं बहुत सारे हमने साड़ी ब्राउज वगैरह सब पहन लिया है शेंचा, शेंचा, शेंचा, शेंचा। हाँ हाँ शहनजा सलीमां वो भी बने थे हम रावण भी बने थे हां तो, तो ये सब चीजें टाइम लगता है कि कर लेते तुरंत नहीं स्पॉन्टीन्यूसली करते हैं अब तो आदत पड़ गई है खैर अपनी इमेजिनेशन उसको तुरंत पकड़ने की कोशिश भी करते हैं फिर हमारी कुछ ट्रेनिंग इस तरह की है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हम रहे हैं थिएटर के स्टूडेंट रहे हैं तो हम ये सब बड़ी आसानी से कर लेते हैं <laughs> तो चलिए अब थिएटर से जुड़े हैं तो सब डायलॉग के साथ साथ में कुछ म्यूजिक भी आपका जो है बिल्कुल म्यूजिक तो बहुत बड़ा पक्ष है कई बार हमें संगीत नाटक करने पड़ते हैं फोक नाटक करने पड़ते हैं कई बार रविंद्र संगीत को लेकर नाटक करने पड़ते थे उस समय तो वो सब हमको सिखाया जाता था हम करते थे तो हमें हम अगर ये कहें कि प्रोफेशनल सिंगर है वैसा तो नहीं है लेकिन हाँ हम लोग सुर ताल की नॉलेज रखते हैं उनको पता अच्छा <laughs> अच्छा ना अच्छा सिंगिंग क्या है, है। और बेताला कौन है <laughs> तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के की लेखा जो आपका अभी याद आ रहा है हो दिल के करीब जो गीत है उसको थोड़ा गुनगुनाइए ये हमने एक प्ले, प्ले किया था जिसका नाम था खबसूरत बहू खूबसूरत इसलिए क्योंकि उसमें ब्रज में खूबसूरत को खूबसूरत बोलते हैं। अच्छा अच्छा तो वो उसका ब्रज डायलेक्ट था तो उसमें जो है एक हरी नाम का लड़का है जो अपनी चाची से कुछ डिमांड कर रहा है तो अपनी चाची से बोलता है चाची मोहे दिला दे टीवी दिला दे मोहे फट फटिया हो चाची मोहे दिला दे टीवी दिला दे मोहे फट फटिया ट्यूब टायर डन लप के फिट हो पिया हो मजबूत हेडलाइट की चमक में चाची चमके तेरों पूत और पीछे और पीछे बिठाऊं बीवी मोहे पट पटिया तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें मैसेज यही मैंने आपको पहले भी दे दिया मैसेज यही है कि हमें जो है वो अच्छे अच्छे सीरियल्स को प्रोत्साहन देना है सासबहु सीरियल अब बहुत हो गए अब जो है काफ़ी कुछ इस तरह का करना है कि हम आ, कुछ ऐसा काम करें जिसमें अलग अलग कंटेंट को लेकर बात हो जैसे वेब सीरीज़ का आजकल ज़माना है जैसे सेक्रेट गेम्स आया है या आ, और भी बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ आई है हालांकि कुछ एक चीज़ें वलगर भी है उनको हम ना देखें तो ज़्यादा अच्छा लेकिन कंटेंट को लेकर वेब सीरीज़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है तो उस तरह के कॉन्टेंट को और ज़्यादा अच्छे से निखारा जाए ताकि दर्शकों को जो है कुछ सास बहू से अलग कुछ और भी जानकारी मिले